छठा प्रिय बहन अंजलि नमस्ते तुम जानना चाहती हो कि यहाँ मेरा जीवन कैसा है और मैं क्या क्या करती हूँ आज अपने जीवन के बारे में तुम्हें कुछ बताती हूँ अभी दस दिन से मैं छात्रावास में एक जापानी छात्रा का ओड़ी मोमोई के साथ रहती हूँ वह बहुत अच्छी लड़की है मेरी तरह रूसी भाषा सीखती है हम रूसी में ही बातें करती हैं उसके अलावा यहाँ मेरे और कई मित्र हैं उनमें पाँच छः भारतीय लड़के लड़कियाँ भी हैं हम लोग सुबह के सात बजे सोकर उठती हैं इसके बाद हाथ मुंह धोती हैं दांत साफ़ करती हैं और बाल सजाती हैं फिर कपड़े पहनती हैं यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा है इसलिए मैं साड़ी कम पहनती हूँ तैयार होकर नाश्ता करने के लिए हम भोजनालय जाती हैं नाश्ते में मैं कोई रूसी खाना या रोटी मक्खन खाती हूँ चाय भी पीती हूँ रूसी लोग चाय में दूध कम डालते हैं कभी कभी मैं अपने रूसी मित्रों के लिए असली मसाला चाय बनाती हूँ नाश्ता करके हम लोग विश्वविद्यालय जाती हैं वह हमारे छात्रावास से ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ पहुँचने में मुझे आधा घंटा लगता है आठ या सवा आठ बजे हम घर से निकलती हैं सड़कों पर बसें और ट्रामें चलती हैं लेकिन रिक्शे या ऑटो कहीं नहीं हैं उनमें कई गाड़ियाँ विश्वविद्यालय की तरफ जाती हैं मेरी जापानी सहेली काओरी को साइकिल चलाना आता है इसलिए वह साइकिल से जाती है मुझे इतने बड़े नगर में साइकिल चलाने से डर लगता है कभी मैं किसी गाड़ी से जाती हूँ कभी पैदल चल कर जाती हूँ पौने विद्यालय पहुँचती हूँ हमारा पहला क्लास ठीक नौ बजे शुरू होता है क्लास शुरू होने से पहले हम सब क्लास में आ बैठते हैं चार पाँच घंटे तक हम लोग वहीं बैठते हैं आमतौर पर हमारे तीन चार क्लास होते हैं मुझे रूसी भाषा रूसी साहित्य रूस का भूगोल इतिहास और संस्कृति सीखने में बड़ी रुचि है भाषा के क्लास में हम बहुत सारे अभ्यास करते हैं पाठों और छोटी कहानियों का अनुवाद करते हैं इसके अतिरिक्त श्रतुलेख भी लिखते हैं श्रतुलेख लिखने में मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है ढाई या साढ़े बजे पढ़ाई समाप्त होती है क्लास के बाद हम लोग किसी भोजनालय जाकर भोजन करते हैं यहाँ तरह तरह की चीजें मिलती हैं लेकिन मुझ भारतीय के लिए तरकारियाँ बहुत कम हैं। खाना खाकर मैं फिर कोई न कोई काम करती हूँ लिखने का अभ्यास करती हूँ पुस्तकालय जाकर कोई रूसी पुस्तक पढ़ती हूँ कभी कभी मैं कई पुस्तकें अपने साथ ले आती हूँ घर वापस आने पर डेढ़ दो घंटे तक मैं विश्राम करती हूँ ऐसा भी होता है कि रात को मेरे मित्र मेरे पास आते हैं उनके साथ मैं कभी थिएटर जाकर कोई प्ले देखती हूँ तो कभी घर पर बैठकर फिल्में देखती हूँ खेत की बात है मेरी रूसी दोस्तों को हिंदी फिल्में अच्छी नहीं लगती हैं कभी कभी हम कोई प्रदर्शनी देखने के लिए कहीं चले जाते हैं रास्ते में मैं अपने दोस्तों से रूसी युवा लोगों के जीवन के बारे में कुछ न कुछ पूछती हूँ वापस आकर तथा सारा घर का काम करके साढ़े दस बजे मैं सोने को तैयार हो जाती हूँ सोने से पहले फिर से कुछ पढ़ती हूँ चिट्ठिया व ईमेल लिखती हूँ इस देश का जीवन मुझे अच्छा लगता है इसलिए यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ मेरी तरफ ऐसी सब मित्रों को नमस्ते कहना तुम्हारी पुष्पा